हाँ जी विविधानी विधान समस्ता भौतिक इधर गुणा परीक्षा पीठ रचय विविधानी अलग अलग प्रकार के कर्मों के लिए कहा जा रहा है विविधानी अलग अलग प्रकार के कर्म परंतु समस्तानी सभी कर्मों को भौतिकानी आध्यात्मिकानी भौतिक कर्म और आध्यात्मिक कर्म आध्यात्मिक कर्म का मतलब यहां आत्मा संबंधी कर्म परीक्षा उनकी परीक्षा करके सभी कर्मों की परीक्षा करके और सभी कौन से भौतिक कर्म और आध्यात्मिक कर्म इधानी अब अत्र गुणान परीक्षमाना परीक्ष गुणों की परीक्षा करते हुए प्रथम सूत्रेण पहले सूत्र से पीठम रचेति आचार्य भूमिका को प्रस्तुत करते हैं आचार्य बोलिएगा उक्ता हाँ जी पीठम का मतलब भूमिका बोलिए उक्ता गुणा पूर्वम खलु उक्ता ये गुण इति शेषः पहले जो गुण बताए गए हैं रूप आदि चौबीस गुण ते परीक्षते उन गुणों की परीक्षा की जाती है सूत्रार्थ क्या लिखवाए रूपादि चौबीस प्रकार के गुण रूपादि चौबीस प्रकार के गुण पहले कहे गए हैं उनकी यहां पर परीक्षा की जाती है ठीक है जी सुकामा जी आप समझ में आ रहे आज कुछ बोल नहीं रहे क्या बात ठीक है तत्र तत्दिशु गुणेशु उन रूप आदि गुणों में बोलिएगा पृथ्वी आदि रूप रस गंध स्पर्शा अनित्याश्च जल अग्नि ये द्रव्यवादूनाधरसूपस्पर्श गुणा जल अग्नि और वायु इनके जो गंध रस रूप और स्पर्श गुण हैं हैंकश एक एक गुण इन पदार्थों के एक एक गुण यथा यथासख्यम उनकी संख्या के अनुसार उनके क्रम के अनुसार, ते अनुसारोग्यम वे गुण जिसके जितने हैं उसी रूप में यह यथा योग्य यानी पृथ्वी के चार हैं, जल के तीन हैं, अग्नि के दो हैं और वायु का एक है ऐसा यथा योग्यम तेषाम पिंडित आ, पिंडिता अवस्थायाम यदवा तद अवयवी द्रव्य गता तेजाम पिंडित अवस्थायाम या तो वो पिंड रूप में है यू कही अथवा अवयवी के रूप में है ऐसा कही है। पिंडित अवस्था का मतलब समझते हैं एकीकरण सबको मिलाकर करके एक बना दिया जैसे घड़ा है तो एक घड़े को बनाने के एक लोंदा बनाते हैं ना उस तरह यह पीडित अवस्था है सभी के है हाँ सभी के पीडित अवस्था है।, तो है जो चल रही है यही पंडित अवस्था है उसकी ऐसे का है जैसे। हाँ यदि तद अवयी द्रव्य गता अथवा यूं कहिए अवयवी द्रव्य में रहने वाले जो गुण है उनको लेकर के यहाँ परीक्षा की जा रही है कैसे गुण हैं गंध रस पृथिव्यांध रसूपस्पर्शा संति। पृथिव्या पृथ्वी के गंध रस रूप और स्पर्श गुण हैं जल्स रस ऊपस्पर्शा संति और जल के रस रूप और स्पर्श गुण हैं अग्ने है, रूपस्पर्शौ स्त और अग्नि के रूप और स्पर्श ये दो गुण हैं। वायुः स्पर्शः गुणः अस्ति और अंतिम वायु का जो है एक स्पर्श गुण है ते सर्वे ये सारे के सारे गुण ते सर्वे ये सबके सब गुण द्रव्य अवयवीनो अन्यवाद सीती अन्य अवयवी द्रव्य के अनित्य होने से ये गुण भी अनित्य होते हैं स्पष्ट हो गया अवयवी का मतलब कोई भी द्रव्य आप ले लीजिए घड़ा लीजिएगा घड़ा अनित्य है उसके गुण भी अनित्य है इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको ठीक है जी ये शरीर अनित्य है इस शरीर के रूप रंग जो भी आपको दिख रहे हैं गुण वो भी अनित्य है जब द्रव्य नहीं रहेगा शरीर नहीं रहेगा तो इसके गुण भी नहीं रहेंगे घड़ा नहीं रहेगा तो उसके गुण भी नहीं रहेंगे उसमें जो कठोरत्व है उसमें पानी को धारण करने का जो स्वभाव है ठीक है ना वो सब कुछ नहीं रहेगा जब घड़ा ही नहीं है तो उसके गुण भी नहीं रहेंगे ये द्रव्य के अनित्य होने से उसके गुण भी अनित्य होते हैं ये क्या कहा जा रहा है चकार उत्तर सूत्रे न अभिस अथ सूत्र में जो चकार है ये तीसरे सूत्र के साथ जुड़ता है उत्तर सूत्रे न तीसरे सूत्र के साथ ये चकार जुड़ जाता है और इस चकार का अर्थ हो गया अथ चर्थ अथा इस अर्थ को बताने के लिए और अथा ये और अर्थ को बताता है सूत्रार्थ पृथ्वी आदि चार भूतों के पृथ्वी आदि चार भूतों के पृथ्वी आदि चार भूतों के रूप रस गंध स्पर्श गुण रूप स्पर्श गंध स्... रूप रस गंध स्पर्श गुण रूप रस गंध स्पर्श गुण द्रव्य के अनित्य होने से द्रव्य के अनित्य होने से गुण भी अनित्य होते हैं ठीक हो गया? जी, जी, गया हाँ जी पिंडित अवस्था तेजा पिंडित अवस्थायाद वह तदवयवी द्रव्य गता यानी ये जो पृथ्वी आदि द्रव्य है ना ये कार्य है तो किस रूप में रहते हैं पिंडित अवस्था में रहते हैं यानी एकत्रित रहते हैं एक एक एकत्व को लिए हुए रहते हैं जो एकत्व है वो ही पिंडित अवस्था है पकड़ में आ रहा है तो जाति हाँ? के रूप में कह रहे हैं क्या जाति के वायु है कार्य द्रव्य है ना तो जो कार्यद्रव्य है वो कैसे है अनेक परमाणुओं से ही एक कार्य बनेगा ना ठीक है वो अलग है अलग बात है वायु अलग अलग प्रकार की वायु है लेकिन जो एक प्रकार की जो वायु है वो पिंडित अवस्था में ही तो है एकत्व को लिया हुआ है ना ये कहा जा रहा है क्यों आवश्यक नहीं है मिट्टी ले लीजिएगा मिट्टी का एक कन् पकड़ो वो एक अवयवी है वो पिंडित अवस्था में है अवश्य क्यों नहीं है? क्या समस्या क्या आ रही है आपको मतलब मिट्टी बिखेर दिया हाँ बिखेर दिया उसमें जो एक कन उ, उ, उ, पूरी, मिट्टी हो कह वो पूरी मिट्टी की बात नहीं हो रही है पूरी मिट्टी की बात नहीं हो रही है लेकिन जो भी मिट्टी का एक कन है वो भी तो पिंडित अवस्था है ऐसे ही बहुत सारे मिट्टी के कन है वो भी पीडित अवस्था में है बताइए क्या कहना चाहते है तो तो आप तो एक एक कण पंडित अवस्था में ही है और जब उसको मिला दिया एक घड़ा बना दिया तो वो भी पंडित अवस्था में है एक कार्य हो गया और एक ढेला उठा करके देख वो भी पंडित अवस्था में है तो और कौन सा उदाहरण देख कार्य कार्य पदार्थ तो वही होंगे ना जो भी बीच में मत बोलिए हाँ जी कारी पदार्थ वही तो होंगे ना और कौन होंगे ये जो जो भी धरती दिख रही है पीडित अवस्था भी तो है जल को कैसे वो भी पंडित अवस्था में है आप जल का एक कण ले लीजिएगा ना जिसको आप एक कण कहते हैं वो भी तो पिंडित अवस्था में है चाहे आप बूंद को ले लो बूंद को सूक्ष्म करके जो भी एक भाग लोगे वो भी तो पंडित अवस्था में जो दिखता है आपको उसमें समस्या क्या आ रही हो आपको ठीक है अवयव अवयव अवय का मतलब है जैसे एक एक बूंद अलग अलग बूंद है उसको आप एक ग्लास में डालो हाँ तो वो पींडित अवस्था में हो गया वो भी पंडित अवस्था में वो अलग अलग सूक्ष्म अवय को मिला पर एक बूंद बना ऐसे एक एक, एक बूंद को आ, मिला करके घड़ा बनाया एक एक घड़े के पानी एक एक घड़े में रहने वाले पानी को मिला करके आप एक टैंक में भर करके उसमें अलग शेप दे दो और ऐसे तालाब में डाल करके तालाब बना दो नदी में डाल के नदी बना लो समुद्र में डालकर के समुद्र बना दो उसमें क्या दिक्कत आ रही है।, है तो सब पंडित अवस्था में ही तो है ठीक चले हाँ जी बोलिए मुक्त अथ चुनाव वर्णन प्रकार आयात अथ चौर इस वर्णन प्रकार इस पूर्वोक्त वर्णन प्रकार से आयातम यह आता है यानी यह सिद्ध होता है कि नित्येशु द्रव्येशु गुणा नाम नित्यत्व मुक्तम विज्ञेम नित्य द्रव्यों में जो गुण हैं वो नित्य होते हैं ऐसा समझना चाहिए ठीक है यह सरल है हो गया सूत्रार्थ हाँ जी पूर्वोक्त प्रकार से पूर्वोक्त प्रकार का अभिप्राय है या अनित्य द्रव्य के गुण अनित्य होने के प्रकार से ऐसा इसका अभिप्राय होगा पूर्वोक्त प्रकार से नित्य द्रव्यों में नित्य द्रव्यों में गुण नित्य होते हैं ऐसा समझना चाहिए स्पष्ट हो गया भूमिका देखिए कुत्र नित्येशु नित्यत्म तन नि, निर्दिश्यते कहां पर किन नित्य पदार्थों में गुण नित्य होते हैं इसका निर्देश किया जाता है कुत्र कहां पर नित्येशु किन नित्य पदार्थों में गुण नित्य होते हैं तत् निर्दिश्यते उसका निर्देश किया जाता है बोलिएगा अपसु तेजसी वाय द्रव्य नित्यवाद तो सूत्र का क्या कहना चाह रहे क्या गड़बड़ हो रहा है सूत्रकार ये कहना चाहते हैं कि कौन से पदार्थ हैं जो नित्य द्रव्य हैं, जिसके गुण नित्य होते हैं ठीक है ना तो उसका समाधान किया जल अग्नि वायु इन नित्य पदार्थों के द्रव्य नित्य होते हैं सूत्रार्थ लिख लीजिएगा जी सूत्रार्थ सूत्रार्थ लिखिएगा जल अग्नि और वायु के नित्य द्रव्यों के गुण नित्य होते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं जल अग्नि और वायु के द्रव्य नित्य होने से के हाँ जल अग्नि वायु द्रव्य नित्य होने हाँ ऐसा लिख सकते हैं जल अग्नि वायु द्रव्य नित्य होने से इनके गुण भी नित्य होते हैं स्पष्ट हो गया जले अग्नौ वायत्या संति इसमें आदि जल वायु आदि आदि भी किस लिए तो तो रस, पृथ्वी पृथ्वी के बारे में अलग से बताएंगे आकाश तो नित्य है ही है। उसमें कोई बात ही नहीं है आकाश तो नित्य है ही है उसको तो अलग रखा ही दिए उसके ऐसे अवयव होते हैं इस तरह का उसका वर्णन तो हुआ ही नहीं आया ही नहीं है अवयव वाले द्रव्य तो चार हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु ठीक है ना आकाश तो है ही नहीं तो उसकी चर्चा नहीं है रही पृथ्वी की पृथ्वी की चर्चा अलग से करेंगे क्योंकि इनसे थोड़ा हट करके पृथ्वी ठीक है ना उसकी चर्चा अलग से करेंगे अर्थात पृथ्वी द्रव्य के नित्य होने से भी पृथ्वी द्रव्य के नित्य होने पर भी उसके गुण नित्य हो ऐसा नहीं है हाँ नित्य द्रव्य के गुण नित्य हो ऐसा जरूरी नहीं है पृथ्वी के संदर्भ में नहीं है ऐसा हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो एक अलग बात है बाद में विचार करना पर यहां पर पृथ्वी को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि पृथ्वी के नित्य होने पर भी उसके गुण नित्य है ऐसा नहीं आकाश जी आकाश के भी नहीं शब्द तो अनित्य है ठीक है ना चले हम आगे नहीं सर्वतंत्र सिद्धांत की दृष्टि से के हो जाएगा के बाद में विचार कर लेना पहले इसको पढ़ो चले गुण में, में हैं वे गुण नित्य होते हैं यानी जल अग्नि वायु में रहने वाले नित्या सं गुण नित्य होते हैं तद गुना उस उसके गुण यू कहिए जल में अग्नि और वायु में उस उस में रहने वाले जो गुण हैं वो नित्य होते हैं द्रव्यस्य से द्रव्य के नित्य होने से क्यों नित्य होते हैं वो तो हेतु दिया है द्रव्य के नित्य होने से तस्मात्म नित्यासु नित्यासु निग्नौ नित्ये अग्नो, नित्ये वायो नित्यो गुण तस्मात्लिएसु नित्य जलो में नित्य अग्नौ नित्य अग्नि में, नित्ये नित्ये में जो गुण है वो भी नित्य, ह, नित्य ही होता है परमाणु हाँ जी परमाणु वाले द्रव्य निवाभ्यासुपु हा जी क्या नित्यासु अप्सु नित्यासु अप्सु। नित्यासु अप्सु है क्यों क्या दिक्कत है नित्यासु नित्या है तो स्त्रीलिंग में तो नित्यासु होगा ना किससे करेंगे वो अलग बात है <laughs> क्यों जी नित्यासु होगा ना रमासु होगा नित्या नित्या नित्य नित्या, नित्या नित्यासु इसमें क्या सोचना है पकड़ में आ गया नहीं आया अच्छा रमाशु कैसे बनाए बताइए मूल शब्द है मूल शब्द है और नित्य को स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या होता है नित्य शब्द नहीं नित्या पुललिंग में है और नित्य शब्द को स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या होगा हाँ तो ठाप करके करो ना इसमें क्या दिक्कत है फिर वही बात है रमा शब्द भी मूल कहा है उसमें टाप ला करके तो रमा बना है आ, बोलो रमा शब्द भी टाप लाकर के तो बनाओगे ना आप से तो लोग क्या किसमें किसमें लोप कर रहे हैं आप अब हो गया स्पष्ट कई बार छोटी छोटी बात में भी आदमी विचलित तो हो जाता है ना तो दिमाग में एकदम नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं थी चले <coughs> तो नित्य जलों में नित्य गुण नित्य अग्नि में नित्य गुण नित्य वायु में नित्य गुण द्रव्य नित्यत्व अनित्यवाभ्याम या वकार जुट गया नित्यत्व अनित्यवाभ्याम एक ये तो नित्यत्व अभ्याम है न तो अनित्याभ्याम के मतलब नित्यत्व अन्यवाभ्या होना चाहिए अन्यवाभ्या एक नित्व एक अन्यत्व ये दो प्रकार के भेद हैं परमानुर वा अनित्यस्तु परमाणुतूक्ष्म नित्य क्या है तो कहते हैं परमाणु नित्य परमाणु है जो कि सूक्ष्म के रूप में है वनित्यस्तु स्थूलभूत और जो अनित्य है वो स्थूलभूत के रूप में है तत्र उन दोनों में त्रू अन्य गुणेन भाव्य में व उक्तम ही विवेक तत्र तत्र का मतलब जो स्थूलभूत है स्थूलभूतों में रहने वाले गुण तत्र स्थूल भूतेश अनित्य, अनित्येना गुणे न भाव्य में वा वहां अनित्य गुण होना ही चाहिए स्थूल भूतों में उत्तम ही ऐसा दूसरे सूत्र में कही दिया था इति विवेक ऐसा विवेक कर लेना चाहिए तो स्थूल, भूत है स्थूल भूत तो अनित्य है ना इसलिए उसमें अनित्य गुण ही रहेंगे ऐसा विवेक हमें कर लेना चाहिए और ये बात दूसरे सूत्र में कही दी गई ये कहना चाह रहे तेन इदमअम य पार्थिव परमाणु अपनी गुणो अनित तेन इदम आयातम तेन का मतलब है यहाँ तेना से यहाँ इस प्रसंग को ना जोड़ के सूत्र के साथ जोड़ो यहाँ तेन अनुक्तना पृथिव्या पृथ्वी को ना कहा गया होने से सूत्र में पृथ्वी को ना कहा गया होने से आयातम यह सिद्ध होता है पार्थिव परमाणु अपि पार्थिव परमाणु में भी जो गुण होते हैं वो अनित्य होते हैं जी कैसे कैसे क्या होता है अभी बागे पढ़ोगे पता लगेगा इसके आगे हाँ तो आगे सूत्र आएगा स्वयं बताएंगे ना सूत्रकार यानी जली जलीय परमाणु में रहने वाले गुण नित्य है परमाणु में रहने वाले गुण नित्य है वायु के परमाणुओं में रहने वाले गुण नित्य है लेकिन पृथ्वी में रहने वाले गुण नित्य, नित्य नहीं होते हैं नित्य परमाणु हाँ जी नित्य परमाणु की बात हो रही है नित्य परमाणु के गुण नित्य नहीं होते हैं ये इसका भिप्राय निकल के आता है समझ में आ रहा है क्यों नहीं होते हैं वो अगले छठे सूत्र में स्पष्ट करेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा सूत्रार्थ हो गया हाँ जी आगे दे लिएगा बोलिए अनित्येशु अनित्या, अनित्या, अनित्या द्रव्य अनित्यत्वात्म हा जी वही नहीं है थोड़ा अलग अटकर के है सूत्र बात वही होते हुए भी थोड़ा सा अंतर है उस अंतर को बताने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है वहां तो केवल रूप रस गंध स्पर्श इन इनके बारे में बताया बाकी गुणों के बारे में भी बताना चाहिए ना उसके लिए सूत्र है हाँ जी पढ़िएगा अनित्येशु द्रव्येशु स्थूलेशु यद अवयवी शु द्रव्येशु गुना अनित्य द्रव्यों में अर्थात स्थूलेशु स्थल द्रव्यों में अथवा ये भी कह सकते अवयवीशु द्रव्यशु जो अवयवी द्रव्य है उनमें गुणा जो गुण है वो अनित्या संति वो अनित्य होते हैं क्यों अनित्य होते हैं द्रव्यस्य से द्रव्य के अनित्य होने के कारण से द्रव्यस्य से नाशे न सह नश्यमान आश्रयनाशात बहुत अच्छी बात कही जा रही है द्रव्यस्य सह द्रव्य के नष्ट हो जाने के साथ के साथ द्रव्य के नष्ट होने के साथ साथ नश्यमान नष्ट होने के कारण से जब द्रव्य ही नहीं रहा तो उसके गुण भी नहीं रहेंगे कपड़ा ही नहीं रहा तो उसके कपड़े के गुण भी नहीं रहेंगे आज जो जिस गुण के रूप में यहां दिखाई दे रहा है अब इसको जला दो अब कपड़ा ही नहीं रहा तो ये गुण भी नहीं रहेगा ये कहना चाह रहे क्यों आश्रय नाशात आश्रय के नष्ट होने के कारण से जब आश्रय ही नहीं रहा तो उसके आश्रित रहने वाले कहां रहेंगे ठीक है ना गुरु ही नहीं रहा तो विद्यार्थी कहां से रहेंगे हाँ जी ऐसा नहीं ऐसा नहीं है कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है ये न्याय पर भी यही था <laughs> इनको और कोई काम नहीं है ना <laughs> जो था जो भले ही कोई आप जैसे ही होंगे कोई वहां पर यही आया था कि आश्रय हमेशा बड़ा होता है वो तो है ही मतलब जिसके आधार पर जो रहता है तो आधार ही नहीं रहता आधे कहां से रहेगा आधे का महत्व तभी तक है जब तक आधार है ठीक है ना ईश्वर जब तक है तब तक हमारा महत्व है संसार का महत्व है ईश्वर को ही हटा दो ना, हमारा और संसार का को कोई महत्व नहीं है ठीक है जी नहीं समझ में आता है <laughs> <गुरुशन> गुरु। <laughs> <laughs> बाद में गुरु, तो गुरु नहीं चला गया शिष्यत्व तभी तक शिष्यत्व के रूप में रहता है ना जब तक गुरु रहता है जब गुरु ही अट है तो शिष्यपना भी हट है ना गुरु के कारण से तो शिष्यपना है स्पष्ट है रूपादय गुनास्तु द्रव्यस्य अनित्यवाद अनित्या संति रूपादि जो गुण हैं रूप रस स्पर्श रूप रस गंध और स्पर्श ये चारों गुणों की बात हो रही है द्रव्यस्य अनित्यवाद द्रव्य के अनित्य होने से अनित्या संति अनित्य होते इति तु गतमेव ये बात दूसरे सूत्र में आई चुकी थी रूपादयो गुणास्तु रूपाद गुणस्तु इति रूपादि चारों गुण द्रव्य के अनित्य होने से अनित्य होते हैं इति तो गतमेव ये बात तो आयी चुकी थी दूसरे सूत्र में पृथिव्यादीसर्श गृथिव्यादीसगंधस्पर्शा द्रव्य अत्यवाद ये दूसरे सूत्र में आयी चुकी है अस्तीय सूत्रे इस दूसरे सूत्र में पुनः फिर भी यहाँ पर आरंभ फिर भी यहाँ पर ये पांचवें सूत्र का आरंभ क्यों किया है तो कहते हैं विशेषार्थ द्योतनाय विशेष अर्थ को बताने के लिए मतलब उससे कुछ हटकर के बताने के लिए यहाँ पर दोबारा पांचवें सूत्र का निर्माण हुआ है सच ये रूपादिभ्यो अन्य गुना संति और वो जो विशेष अर्थ है उसके बारे में कह रहे हैं ये रूपादिभ्यो अन्य गुणा रूप आदि चार गुणों से जो भिन्न गुण हैं कौन से परिमाणादया परिमाण आदि जितने भी बाकी गुण हैं हैंश्रय नाशात नश्य वे बाकी गुण भी आश्रय के आधार के नष्ट हो जाने पर वो परिमाणादि गुण भी नष्ट हो जाते हैं नहीं रहते हैं मतलब चार को हटा करके बाकी गुण चौबीस नहीं जो जो है चौबीस तो आए लेकिन सारे नष्ट नहीं होते है ना आत्मा की इच्छा द्वेश प्रयत्न ये कहा नष्ट होंगे जो नष्ट होने वाले हैं उनके होंगे ठीक है ना मतलब सारे गुण नहीं है चौबीसों गुण नष्ट होते हैं हो वैसा नहीं है क्योंकि नित्य पदार्थों के गुण नित्य होते हैं ना उसमें आत्मा नित्य है तो वो उसके गुण बने रहेंगे केवल कार्य पदार्थों के गुण है जो कार्य पदार्थ है उन कार्य पदार्थों के जैसे परिमाण गुण हैं, संख्या गुण हैं, है एकत्व है, आ, एक है आ, ये सारे जो गुण हैं, वो नष्ट हो जाते हैं ऐसा जी, हाँ जी इसमें विभाग है। आ, ठीक है ये हो जाता है, मान लो टूट। हम्म। तो ये ये तो तो अब घड़ा तो रहा नहीं हम्म। तो ये विभाग जो है ये तो जब तो नष्ट तो तो नहीं होगा ठीक है उसमें क्या कहना चाह रहे हैं यानी इतने तो ना विभाग तो तो वही दोबारा नहीं होता है ना इस रूप में है, वो पीछे प्रसंग आ चुका है, उसको दुबारा क्यों एक होता है ना विध्वंस वी, वाला प्राग विभाग प्राग प्राग, प्राग प्राग भाग, प्राग अभाव विध्वंस अभाव आ? वो उनमें उन आएगा उसमें कोई नहीं ठीक है घड़े का विभक्त हो गया अब वो दुबारा वो गढ़ आएगा नहीं उस रूप में वो नित्य है उसमें क्या दिक्कत है चलें अभाव के रूप में नित्य इधर मत जाओ हाँ जी तो परिमाणादया खलु आश्रय नाशात नश्यंती आश्रय के आधार के नष्ट हो जाने से वो नष्ट हो जाते हैं ते अनित्य द्रव्यु वर्तमान सन तो अनित ते वे जो परिमाण संख्या एकत्व आदि जो गुण हैं वे अनित्य द्रव्यों में वर्तमान होते हुए अनित्य कहलाते हैं ऐसा समझ लेना चाहिए ठीक है सूत्रार्थ लिखिएगा अनित्य द्रव्यो में रहने वाले अनित्य द्रव्यों में रहने वाले परिमाण संख्या एकत्व आदि गुण अनित्य द्रव्यो में रहने वाले परिमाण संख्या एकत्व आदि गुण अनित्य होते हैं अनित्य होते हैं द्रव्य के अनित्य होने के कारण से द्रव्य के अनित्य होने के कारण से स्पष्ट हो गए यथाहि जल अग्नि, अग्निवायवो द्रव्या अन्य नित्या नित्या, नित्या अन्य अच्छा ठीक है नित्यानि अनित्या जैसे जल अग्नि वायु ये तीनों द्रव्य नित्यानि नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं तेशाम सूक्ष्म, सूक्ष्मत्व स्थूलत्म वेदाभ्याम तेषाम उनके सूक्ष्मत्व और स्थलत्व के कारण से उनके सूक्ष्मत्व और स्थलत्व रूपी दो भेदों के कारण से तेषु नित्येशु रूपादय गुणा नित्या तेषु उनमें से जो सूक्ष्म पदार्थ हैं जो नित्य है ऐसे नित्य पदार्थों में रहने वाले रूपादयोग गुणा जो भी गुण हैं वो नित्य है तथा और पृथ्वी तस तत्रापि हैृथिवीद्रव्यम चाहमस्थूल्वाभ्याभ्यादुना कथं न नि तो कहते हैं तथा उसी प्रकार से जल अग्नि वायु के समान पृथ्वी को भी पृथ्वी द्रव्यम पृथ्वी द्रव्य को भी नित्य और अनित्य समझना चाहिए तथा उसी प्रकार से पृथ्वी द्रव्यम अपनी पृथ्वी द्रव्य को भी नित्यम च अनित्यम च नित्य और अनित्य ऐसा दो प्रकार से समझना चाहिए क्यों क्यों समझना चाहिए तो कहते हैं तस्या उसके भी सूक्ष्मत्व स्थूलत्म भेदाभ्याम उसके भी सूक्ष्मत्व और स्थलत्व दो भेद हैं जिन सूक्ष्मत्व स्थूलत्व भेदों के कारण से जल अग्नि वायु को आपने नित्य अनित्य स्वीकार किया ठीक उसी प्रकार उसी सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व के कारण से तथापि उस पृथ्वी में भी नित्यायाम पृथ्व्याम नित्य पृथ्वी में भी रूपादे गुण कथम नित्या रूपादि गुण नित्य क्यों नहीं माना जाना चाहिए नित्य पृथ्वी में रूपादि जो चार प्रकार के गुण हैं उनको नित्य क्यों नहीं माना जाए कथम तत्र तो गुण नित्यत्व पृथ्वीम वर्जिता पृथ्वी वर्जिता तत्र जो आपने चौथा सूत्र बनाया उस चौथे सूत्र में गुण गुण नित्यत्व प्रसंगे गुणों के नित्यत्व के प्रसंग में आपने पृथ्वी को क्यों छोड़ दिया उसको भी तो आप ले लेते हैं आपने तो जल जले अग्नऊ वायचा ऐसा कह करके सूत्र बनाया पृथ्व्याम ऐसा क्यों नहीं बोला वहां पर वो भी तो नित्य होगी पृथ्वी और जब पृथ्वी नित्य है तो उसके गुण भी नित्य होना चाहिए थि आकांक्षाया उच्यते इस आकांक्षा के अनुसार इस आकांक्षा में अगले सूत्र को प्रस्तुत किया जाता है प्रश्न समझ में आ गया सूत्र देखिएगा कारण पाकजाह गुणाह पृथिव्या ये सूत्र शेष हो जाएगा पाकजाह गुणाह सन्ती ऐसा पूर्वक पृथ्वी के पाकच गुण होते हैं ऐसा इसका अभिप्राय है पृथ्वी तो अन्यत्र अप तेजो वायुषु नित्यु तो रूपादेय गुणों नित्या कहते हैं पृथ्वी तृथिवी से अन्यत्र भिन्न पृथ्वी से भिन्न जल अग्नि और वायु रूपी इन तीन पदार्थों में जो कि नित्येशु नित्य पदार्थों में रूपादयो गुणा रूप आदि जो चार प्रकार के गुण बताए हैं वो नित्या बवंती नित्य होते हैं किंतु किंतु पृथ्वीयां पृथिव्याम अपि अभी रूपादय न नित्या किंतु एक पृथ्वी के संदर्भ में एक विशेष बात है पृथ्वी के नित्य होने पर भी उसमें रहने वाले रूपादि गुण न नित्या वो नित्य नहीं होते हैं अर्थात ना सदा समाना समवस्था गतावा वो हमेशा उसी रूप में नहीं रहते हैं पृथ्वी जो नित्य पृथ्वी है परमाणु वाले जो नित्य पृथ्वी है उसमें जो रूपादि गुण हैं वो सदा एक जैसा नहीं रहते हैं वो तो, वो नहीं नहीं। वो वो जो है तो, तो रूप में हाँ जी अवस्था परमाणु वाली हाँ हाँ नहीं नहीं वो वहाँ की वहाँ की बात नहीं हो रही है जब कार्य गढ़ा बनाओगे ना जब गढ़ा बनाते हो ना तो गढ़ा बनाते हैं तो उसको आओ, आओ में पकाते हैं आउ में जब पकाते हैं तो वो बदल बदले हाँ आग में नहीं उसको आऊ कहते हैं आ, वो जो एक भट्टी सी बनाते हैं ना आऊ बोलते हैं ना उसको नहीं नहीं, कोई, तो। कोई आऊ कहता है कोई आम तो तो कहता तो तो तो है समझ में आ रहे हैं ना आपको एक अलग ऐसा बनाते हैं जिसमें सब घड़े रख चारों ओर से उसको बंद करके उसको जलाते हैं तो उसको हाँ जो भी बोलते हैं आओ भी बोलते हैं अलग अलग यूपी साइड में आओ बोलते हैं तो उसमें पका देते हैं तो वो बदल जाते हैं सारे गुण अनित्य का उदाहरण है ना द्रव्य ऐसा है अनित्य के है मतलब वो गुण वहां पर नहीं है परमाणुओं में नहीं है उस तरह का गुण मतलब वो पूरे गुण बदल जाते हैं नहीं अनित्य का नहीं यहाँ अनित्य का, का मतलब है गुण बदलते थोड़े रहते हैं यहाँ पर पानी में जो अनित्य पदार्थ है ना वहाँ वो द्रव्य के नष्ट होने पर गुण भी नष्ट हो जाते हैं ये अलग बात है लेकिन अनित्य पानी को कितना ही आप बदल दो अग्नि संयोग करो कुछ भी करो वैसे ही रहेंगे गुण बदलते नहीं पर पृथ्वी मतलब पृथ्वी में बदलते हैं पकड़ में आ रहा है पकड़ में नहीं आया नहीं, बदल नहीं, बदलते। नहीं बदलते आप देख लो कारण क्या कारण क्या है वो तो स्वभाव है उसका मैं क्या बताऊंगा पृथ्वी को आप अग्नि संयोग से पृथ्वी के गुणों को बदल सकते हैं जिस रूप में उस रूप में नहीं रहते बदल जाते हैं आतूल तो की, है की ही बात हो रही है स्तूल की बात हो रही जल में नहीं बदलता है अग्नि में नहीं बदलता है वायु में नहीं बदलता है वैसे के वैसे रहते हैं क्या समस्या मतलब चलो इसका तो दूसरा ही पहलू छिड़ जाएगा लेकिन हमारी जो चर्चा जो तो चली थी वो तो नित्य द्रव्य में जो यहाँ पर जो सी गुण में जो था हा, चौथे हाँ चौथे में जो था तो वहाँ नित्य द्रव्य है के जो गुण है वो नित्य होंगे लेकिन इस प्रसंग में जो वायु है तेज है है, और आप वो कार्य जगत का नहीं है वो कार्य का का तो तो में, तो में, में, तो में कैसे आएंगे तो मुझे मैं ये ना कह रहा हूँ कारण में नहीं है क्या कारण में तो है कारण में निशे पूरी ना कर रहा हूँ तो मैं तो ये कह रहा हूँ जो जो सूत्र सूत्र की जो है, जो जो है, है, है इसमें प्रश्न उठाया उठाया वो के आधार यहां पर पर कि पृथ्वी को क्यों नहीं लिया गया? नहीं गया, नहीं लिया लिया गया? गया। इसलिए परमाणु में बदल जाते हैं गुण इसलिए कार्य में बदलते हैं परमाणुओं में बदले बिना कार्य में नहीं आते हैं इसलिए तो कारण गुण पूर्व कहा पृथ्व्याम पाका जा है इस बात को आप समझो ना आप इस बात को समझिए कि मिट्टी मिट्टी में अगर बदलाव ना हो तो घड़े में बदलाव नहीं आ सकता हाँ, तो फिर ठीक हाँ, है ठीक तो है, तो है ना अगर ऐसा तो होगा हम्म ऐसे ऐसे ही परमाणु में बदलाव हुए बिना मिट्टी में बदलाव नहीं हो सकता अर्थात परमाणुओं में बदलाव होता है अनुमान कर लिया हमने हाँ जी हाँ जी ऐसा ही ऐसा ही अनुमान ही कर लो आप हमें कोई आपत् प्रत्यक्ष भी होता है तो कारण में परिवर्तन हुआ इस चीज का तो अनुमान पृथ्वी कारण में अनुमान कारण में प्रत्यक्ष होता है कार्य में कार्य में तो प्रत्यक्ष होता है उससे उस, कारण, उसे उसे कारण का अनुमान होता है हाँ ठीक है तो जल में परिवर्तन नहीं होता है आप देख लेना परिवर्तन ही नहीं होता है जल में आप कितना ही गर्म करो कैसे भी रखो उसमें वैसा ही गुण रहता है जैसे पहले था पर घड़े में ऐसा नहीं होता है हाँ जी जल का जो रस है जल का वो तो पृथ्वी का नहीं बोला आप जल का एक ही मधुर रस है ना वो वैसा ही रस रहता उसका उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता जल का ऐसा, मतलब कैसे करें भी, कैसे भी कर लो ना हाँ हाँ जैसे तो भी, तो भी तो कैसे, कैसे वारे कर वारे जल, यही वाला जल ले हाँ यही जा, यही वाला जल ले लो कैसे भी जल ले लोन कोई परिवर्तन नहीं होता हाँ जी प्रत्यक्ष नहीं आता है ना आप यूं बोल रहे हो जी आता है हम जब पानी को तपा करके गर्म करवा करके पूरा बहुत बहुत खोलवा करके जब करवाते हैं तो, उससे तो बहुत परिवर्तन आ जाता है ये होता है। नहीं ये, ये तो इसमें से जो पृथ्वी तत्व है वो हटा देते हैं वो अलग बात है चलो है इसी पानी को लेकर पृथ्वी तत्व उसमें जो होते उसको हटाते जल का जो मूल स्वभाव है मधुर रस जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है देखिए कोई सा भी जल मान लीजिएगा इधर उधर मत जाइएगा सीधा सीधी बात पर, पर है जो भी जल आप ले लो ये कहना चाहते हैं जल में कोई परिवर्तन नहीं होता अग्नि में कोई परिवर्तन नहीं होता वायु में कोई परिवर्तन नहीं होता पृथ्वी में परिवर्तन होता है स्पष्ट दिखाई देता है ऐसे ही ऐसे जल में भी परिवर्तन नहीं आता है आप जिस शब्द के आधार पर कह रहे हैं जब प्रत्यक्ष तो आपके प्रत्यक्ष में भ्रांति हो सकता है ना क्योंकि शा... मैं मैं बिल्कुल मान करता तो मेरी का निवारण कर दूंगा तो मैं नि, नि, जब मैं कह रहा हूँ नहीं होता है तो आप होता है बोल रहे तो मैं कैसे निवारण करूँगा तो प्रयोग, प्रयोग करो मेरे को क्या तो दिक्कत है कौन सा जल्दा कोई सा भी जल ले लोसर वाचर वाला ले लो तो हाँ कोई भी ले लो तो मतलब गर्म करवाऊंगा फिर वापस ठंडा कर लो फिर देख लो जी हाँ दोनों एक जैसे ही रहता है देखेंगे के देख लेना आप अंतर ले कोई भी होता है इसलिए मैं फिल्टर की कह रहा हूँ फिल्टर पानी लेंगे आप फिल्टर ले लो कोई भी ले लो पानी मधुर उसका स्वाभाविक है वो वैसा ही रहता तो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है फिल्टर दो बोटल निकलेगी एक वैदी की वैदी और एक को गर्म करवा करेंगे और फिर उसे चेक करेंगे कर करते रहे ना करते रहे ना मेरे कोई आपत्ति नहीं है शब्द प्रमाण यही कहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो ऐसे रहता है आ, और आ, और पृथ्वी में तो बिल्कुल ही आपको स्पष्ट दिखाई देता है बस उत, उतना ही समझ लीजिए उतना ही समझ लीजिएगा हां जी हाँ जी उतना ही परिवर्तन होता है चलें आगे ये तो ही अग्नि संयोगात परिवर्तनते क्योंकि यहां पर पृथ्वी में अग्नि का जब संयोग होता है उस अग्नि संयोग से परिवर्तनते पृथ्वी के जो गुण है वो बदल जाते हैं प्राथमिक स्वरूपम त्यजन्ति उनका जो प्राथमिक स्वरूप है वो अपने स्वरूप को छोड़ देते हैं जैसे घड़ा है कच्चा है वो पक जाता है ठीक है ना हाँ जी तो तो आपने रंग बदलने की पहले तो तो की बात तो थी पहले काले, काले से लाल हो गया रूप गुण बदल गए ना ए, मैं पहले मेरी बात को समझ लो इधर उधर व्यर्थ में समय नहीं ले जाओ रूपत् को लेकर के नहीं कह रहा हूँ मैं रूप गुण तो गुण के रूप में है ना रूपत्व को आप बोल रहे हो मैं कह रहा हूं रूप व्यक्ति व्यक्ति बदल गया या नहीं बदल गया रंग बदल गया आ, वो वही व्यक्ति बोलो बदला नहीं बदला फिर इधर उधर क्यों जाते हैं आप जाति का क्यों प्रयोग करते हो आप हाँ जी भिन्नम स्वरूपम त्यजंती भिन्नम स्वरूप उपयंति पहले वाले स्वरूप को वो छोड़ देते हैं ये कैसे होता है इस बात को लेकर के स्पष्ट कर रहे हैं स्थूलायाथिव्याम दक्षिणोत्तर भिन्न भिन्न प्रदेश गताया विशिष्ट संस्थान भूतायादिपेण ये तो बहुत लंबा हो गया <laughs> हाँ <हादी>। जी <laughs> स्थलायाम पृथिव्याम स्तूल पृथ्वी में वो स्तूल पृथ्वी यानी कार्य पृथ्वी को ले रहे हैं घड़े को ले रहे हैं घड़े के विशेषण के रूप में है दक्षिणोत्तर भिन्न भिन्न प्रदेश दक्ष दक्षिण उत्तर पश्चिम और पूर्व चारों दिशाओं में गया हुआ अर्थात घड़े के रूप में जैसे घड़ा बनकर के आता है ना कुछ भाग उत्तर में है कुछ दक्षिण में है कुछ पूर्व में है कुछ पश्चिम है ऐसा दक्षिणोत्तर भिन्न भिन्न प्रदेश गतायाम दक्षिण उत्तर आदि चारों दिशाओं में जो चला गया है विशिष्ट संस्थान जो विशिष्ट संरचना से युक्त हो गया है घड़ा घटादि रूपे निक्रम घड़े आदि के रूप में विकृत हुए हुए कार्यभूतायाम पृथ्वी आया कार्य स्वरूप पृथ्वी के रूपादयो गुणा रूप आदि जो चार प्रकार के गुण हैं ये पाकजा संति जो पाक से यानी पकाने से उत्पन्न होते हैं ते न कार्यवशगा हाँ जी पाकाजी पाकजा हा संति जो पाक से उत्पन्न हुए हैं अलग प्रकार के गुण ते न कार्यवशगा अपितु तो कारण गुणपूर्वका सत न कार्यवश्य वो कार्य में कार्य के अधीन नहीं वो तो वो है वो वो गुण अपितु कारण गुणपूर्वक वो कारण गुणपूर्वक है यानी कारणों में बदलाव होने के कारण से कार्य में बदलाव हुआ है कारण कारण गुणपूर्वक का संता कारण गुणपूर्वक होते हुए मृत कनेशु मृत मृत कनेशु मिट्टी के कणों में कार्य अवयवेशु उसी को खोला है कारी के जो अवयव है मिट्टी के कण जिनको कारण के रूप में कहा जाता है ऐसे कारणों में पाकजा पाकवश बवंती पकाने से वहां पर उत्पन्न होते हैं यानी मिट्टी के कण में बदल जाता है बदलाव आता है तब घड़े में बदलाव हुआ ऐसा यानी कारण में बदलाव होने कारण से घड़े में बदलाव दिखाई देता है ये इसका अभिप्राय है जी, हाँ जी में या सभी में कटेगा ना घड़े तो, तो को कच्चे घड़े को देखो उसका स्पर्श अलग होता है पके हुए घड़े को देखो उसका स्पर्श अलग होता है और कच्चे घड़े का जो रस होता है वो पके हुए घड़े का रस अलग प्रकार का होता है रूप में भी रस में भी गंध में भी और स्पर्श में भी चारों में अंतर आता है जी, इसका क्या कारण है कि पृथ्वी में ऐसा होता है परिवर्तन और नहीं होता। किस में जल में उसमें नहीं होता है उसका क्या कारण है अब हम अब, अ, अ, अ, उसके पीछे कारण हमारे पास में नहीं है क्या कारण है उनको वैसे ही बनाया भगवान ने विचार किया कोई विचार नहीं नहीं है भगवान ने उनको उसी रूप में बना के रखा है जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता और इसमें परिवर्तन होने का स्वभाव रखा है इसलिए परिवर्तन होता है और इसमें परिवर्तन होने का स्वभाव हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया है और उसमें परिवर्तन करने का कोई हमारा पर... परिवर्तन करके कोई हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है इसलिए उसमें न परिवर्तन होने का स्वभाव रखा है और कुछ नहीं है स्पष्ट हो गया यही कारण है कारण है क्यों अच्छा तो सूत्रकार ने स्पष्ट किया है अदृष्ट कारण वहां ईश्वर कारण है और अदृष्ट का मतलब मनुष्य का मनुष्य का प्रयोजन भी है ना धर्माधर्म कारण है वहां पर यानी पृथ्वी में ही क्यों बदलता है ये हमारा धर्माधर्म कारण है वहां पर हमारे कर्म कारण है वहां पर हमारे कर्मी ऐसे हैं जो कि इसमें इस तरह का बदलाव होना पड़ता है हमारे धर्म बिल्कुल बिल्कुल ये तो आप नहीं।, नहीं नहीं ये पीछे बताया नहीं था आपने पढ़ा था ना छठे अध्याय में क्या क्या अदृष्टम कारणम हमारे धर्माधर्म के कारण से ये सब परिस्थितियां होती है अच्छा वो न्यायदर्शन में आया क्या अच्छा न्याय दर्शन में आया हाँ न्याय दर्शन में ठीक है वो एक ही बात है वहाँ की बात को मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ भी पढ़ के आते यहाँ भी पढ़ते हैं और एक दोनों समान शास्त्र इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि यहीं पर आया होगा पीछे जी। तो अब हर बार क्योंकि पृथ्वी में तो हर बार जब जब सृष्टि बनेंगे तब तक पाँच तो ऐसा ही बनेगा हाँ ऐसा ही बनेगा तो बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है उसके कर्म तो निश्चित है उसमें क्या दिक्कत है क्यूँ कर्म तो निश्चित है इस इसमें क्या आश्चर्य कर रहे हो ऐसे ही करेंगे ऐसे ही जन्म लेना ऐसे ही रोटी खाना पड़ेगा आपको ऐसे कपड़े पहनना होगा हा? हा? मुक्ति पाना चाहते हो अभी वेद की बात कर रहे हो ना ये सब किए बिना मुक्ति नहीं मिलती है तो ऐसे कपड़े पहने बिना मुक्ति नहीं मिलने वाली है आपको ये सारी बातें जोड़ना पड़ेगा ऐसे शास्त्र पढ़ने होंगे आपको ऐसे ब्रह्मचारी बनना होगा आपको ऐसे गुरुओं से पढ़ना होगा आपको ये सब श्रृंखला एक एक एक के साथ एक जुड़ा हुआ है की आ, आ, आ, आ, तो आज्ञा में रहना होगा वो सब है ही उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ये सब प्रवाह से अनादि है याद रखना ये प्रवाह से ऐसे ही चलते हुए आएंगे हाँ ये धर्माधर्म ही हमारा कारण है कि यहां पर पृथ्वी में इस तरह पाकजगुण उत्पन्न होते हैं और जलादि में नहीं होते हाँ जी आगे बढ़िए यहाँ तो चल रहे हैं हम हाँ ये तो ही अग्नि संयोगात पृथिव्या कण परमाणु व पच्यंते पाक प्राप्व यही तो क्योंकि अग्नि संयोग से पृथिवी कणा पृथिवी के जो कण यानी परमाणु परमाणु पच्यंते कणा कणानाम परमाणु न कारणादय गुना पाकात उस पाक के कारण से उस पचने के कारण से कणों का यानी परमाणुओं का जो कि कारण के रूप में हैं, उन उप कारण के रूप में रहने वाले परमाणुओं के रूपादय गुण रूपाधि गुण परिवर्तन ते बदल जाते हैं ते ही कार्य खलु उपलब्यंते और वही कार्य में दिखाई देते हैं यानी कारण में बदलने के कारण से ते ही वही कार्य में दिखाई देते हैं तस्मात पार्थिवस्तिया कार्यवस्तु नो गुणा न कार्य योगात पार्थिवस्थ न पार्थिव कार्यवस्तु वस्तु के गुणा जो गुण हैं पाकज गुण न कार्य योगात ये कार्य के कारण से नहीं है किंतु कारणस्य से एवं गुण वो कारण के ही गुण हैं अर्थात कारणों में बदलाव होने के कारण से ही कार्य में बदलाव हुए हैं कारण गुणपूर्वक क्योंकि कारण गुणपूर्वक ही कार्य होते हैं ये सिद्धांत है पूर्व कारणेशु ते प्रकटी भवंती पहले कारणों में प्रकट होते हैं यानी बदलाव जो है पहले कारणों में होता है पश्चात कार्य लक्ष्यंते बाद में कार्य में दिखाई देते हैं अतः अतएव इसलिए कहना चाहते हैं सूत्रकार नित्यायाम अपनी पृथिव्याम रूपादे न नित्या नित्य पृथ्वी के होने पर भी उसके रूपाधि गुण नित्य नहीं होते हैं अगर नित्य मानेंगे तो वो वैसे के वैसे रहने चाहिए उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए पर वैसे नहीं रहते हैं बदलाव होते हैं ऐसा जलादिनाम तो रूपादय गुना पाके न, न परिवर्तनते जल आदि से अग्नि और वायु जल अग्नि वायु के जो रूपादि गुण हैं, ये पाक से परिवर्तित नहीं होते हैं दृश्यंते पूर्ववद वैसे ही दिखाई देते हैं आप देखेंगे जल को कितना ही गर्म करो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता हाँ जी उसका मधुर रस है मधुर रस ही, ही रहेगा मधुर रस कोई खट्टा बन जाता हो कोई और कोई और रस बन जाता हो तो हाँ तो कशेला भी नहीं बनेगा ना खट्टा बनेगा लेकिन जी जैसा आ, गर्म करने से पहले वो थोड़ा बहुत अंतर भले होता होगा लेकिन मधुरत्व तो वहां आ, हट जाता हो ये बताइए हाँ तो, हमारे तो, आ, तो उस, उस पक्ष को लेकर के थोड़ा कह रहे हैं <laughs> मधुरत्व तो, मधुरत्व तो के रूप में ही रहता है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता हाँ जी यहाँ कहा यह तो अग्नि गणा परमाणु पापन अर्थात क्यूँकी अग्नि के संयोग से पृथ्वी के कण जो है और यहाँ कह रहे हैं कि जलाली नाम से पाके न परिवर्तन यहाँ तो परिवर्तन नहीं होते और यहाँ परिवर्तन होते हैं। दोनों जगह अग्नि ही है क्या है? क्यों नहीं यही तो बताया था अभी अदृष्ट कारणम ईश्वर नहीं हमारे नहीं। धर्मा धर्म कारण है क्योंकि देखिए हमें हमारे कर्म ऐसे हैं हमारे कर्मों के कारण से हमको घड़े की आवश्यकता है हमारे कर्मों के कारण से, से हमको पकाने की आवश्यकता पड़ रही है अगर हमारे कर्म ऐसे नहीं होते हैं हमको इस तरह का पका करके घड़ा बनाने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती हमारे कर्म ही इस तरह के हैं क्योंकि हमको पाकज गुण लाने पड़ रहे हैं और पृथ्वी में लाने की आवश्यकता नहीं उसके बिना काम चलता है हाँ जी। ऐसा है पर वो क्या प्रयोजन को पूरा करने के लिए जीवित रहा वो तो चला गया अलग बात नहीं है ये कहना चाह रहे हैं कोई जंगल में कोई बच्चा रह गया ठीक है ना बच्चे बचपन में ही रह गया और वो उसको कोई पालने वाले नहीं मिले तो पशुओं के साथ रह करके पशुओं जैसा बन गया तो उसके लिए घड़े की क्या आवश्यकता रही थी ये कहना चाह रहे थे, थे बहुत सारी बस ये जबरदस्ती करवा चलते हाँ जी प्रयोग हाँ ऐसा नहीं है ऐसा है कारण तो आपके पिताजी के लिए भी है ठीक है ना ये वेद ठीक है ना लेकिन आपके पिताजी तो नहीं पढ़ रहे हैं वेद वो तो उनकी कमी है समाज की कमी है माता पिता की कमी है आपके दादा दादी की कमी है जो भी कारण है उसके हैं इतना नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं ऐसा है मनुष्य बनाया है पहले मेरी बात को समझ ली अगर मनुष्य बनाया है तो उसके लिए सब कुछ यहाँ पर विद्यमान है आपको पुरुषार्थ करके उनको प्राप्त करना होगा ऐसे थोड़ा बैठे बैठे आपको मिल जाएंगे सब साधन वो तो पुरुषार्थ करके आपको प्राप्त करना होगा इसलिए पुरुषार्थ बलवान होता है वो कारण है ऐसा है पुरुषार्थ भी कारण है कर्म भी कारण है दोनों कारण होते हैं एक ही कारण थोड़ा होगा आपको आपको सब उपलब्ध कराया है ठीक है ना प्रारब्ध था आपका तभी तो आपको ये वेद आदि मिले ठीक है ना मिले ना तो आपने मेहनत किया यहां तक पहुंचे ठीक है दिया तो परमात्मा ने आपको भी अवसर है उस व्यक्ति को भी अवसर दिया अवसर सबको देता है कोई अवसर का लाभ उठाता नहीं है वो उनकी कमी है, ये है। बस यही बात है।, है, कि एक का पड़ता है हाँ जी सब पर ऐसा हाँ हाँ सबके लिए है सबके लिए है सबके लिए ही बनाए संसार व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाया सभी मनुष्यों के लिए बनाया है पर सभी मनुष्य उसका लाभ नहीं उठा पा रहे वो एक उनकी कमी है ऐसा नहीं ऐसा नहीं, है, तो नहीं, तो एसा नहीं, एसा नहीं। ही बन रहा है वो तो आप उसको नहीं उठाओ अब अग्नि को दिखाओ ही नहीं तो वहाँ धुआं कहागा अग्नि हो तभी तो धुआ निकल के आएगा अग्नि नहीं है तो अब धुआं कहाँ से निकल के दिखाई दे वहाँ अग्नि नहीं है तो आ, नहीं, इसका मतलब वहां प्रयोजन नहीं है ऐसा नहीं है वहाँ कार्यकार है बस इतना ही समझ लो अब वहाँ कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है तो उससे हमें क्या लेना है कार्य अभाव न कारण अभाव कारण अभाव कार्य अभाव ये आप पढ़ चुके हैं फिर भी आप बोल रहे हो इन सब बातों को कारण हाँ। कार्य है ऐसा नहीं है। अच्छा की ऐसे तो। हाँ क्या आच्छा क्या बोलते हैं कच्चा तो अच्छा कक्षा हाँ अच्छा, हाँ वो तो कोई बात नहीं की बात है अच्छा वो तो ठीक है कोई बात नहीं उसमें तो हर व्यक्ति का अपन, अपना अपना प्रस्तुतिकरण है वो ही आ, तो मैं भी तो अलग भाषा में बोलता हूँ ना आप लोगों को आप बोलता हूँ ना ये पहले आ चुका है फिर क्यों आप बात कर रहे हो ठीक है वो तो व्यक्ति के प्रस्तुतिकरण का ढंग अलग अलग है हाँ जी आगे देखिएगा जेलादी नाम ये हो गए ना दृश्यंते पूर्व देव हाँ ये पहले जैसे ही उसके गुण दिखाई देते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता ये कहना चाह रहे हैं तत्र पाकज गुणा नाम रूपादी नाम पृथ्वी द्रव्यम ये होना चाहिए परमाणु द्रव्यम नहीं हो करके पृथ्वी द्रव्यम होना चाहिए वैसे पृथ्वी परमाणु भी हो सकता है कोई अंतर नहीं है क्योंकि उन उनमें पह, पहले परिवर्तन होता है उस दृष्टि से भी आप ले सकते हैं तत्र पाकज गुणा नाम रूपादी नाम द्रव्यम अगर यही लिखें तो अच्छा रहेगा परमाणु हो सकता है लेकिन उद्देश्य वो नहीं है पृथ्वी परमाणुगता रूपादय गुना अवयवी रूपादी नाम असमवाय पृथ्वी परमाणु गता पृथ्वी परमाणुओं में जो रूपादि गुण हैं वो अवैध द्रव्य में रहने वाले रूपादि गुणों के असमवाय कारण हैं अग्नि संयोग निमित्त कारणम और अग्नि का जो संयोग हुआ है वो निमित्त कारण है इससे यहां पर पृथ्वी परमाणु व नहीं लेना है यहां कार्यद्रव्य को ले रहे हैं कार्यद्रव्य को ध्यान में रख करके पाकज गुणों का पाकज गुण जो रूपादि गुण है इनका संवाय कारण पृथ्वी द्रव्य है यानी कार्य द्रव्य और पृथ्वी गुण है यानी कार्य द्रव्य में जो रूपादि गुण है उनका जो असंवाय कारण है वो अवयो में स्थित रूपादि गुण है और ये जो अग्नि का संयोग है ये निमित्त कारण है ऐसा कहना चाहते हैं स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ असमवाय कारण अवयवी में जो अवयवों में जो रूपादि गुण है ना वो कार्यद्रव्य में आने वाले रूपादि गुणों के असमवाय कारण है गुण गुण एक गुण दूसरे गुण का असमवाय कारण है कारण कार समवाय को लेकर के बत, बता रहे हैं यहां पर समझ में आया ये कहना चाह रहे हैं घड़े में जो पाकज गुण उत्पन्न हुए हैं उसका समवाय कारण घड़ा है ठीक है और घड़े में जो रूपादि गुण पाकज गुण उत्पन्न हुए हैं उन उन गुणों का असमवाय कारण मिट्टी के रूपादि गुण है ठीक है यहां तक पहुंच गए फिर कहा अग्नि संयोग जो हुआ है वो निमित्त कारण है ये कहना चाह रहे हैं। सूत्रार्थ पृथ्वी में पाकज गुण पृथ्वी में पाकज गुण पृथ्वी में जो पाकज गुण आते हैं वे कारण गुण पूर्वक ही आते हैं कारण गुण पूर्वक ही आते हैं पृथ्वी में जो पाकज गुण आते हैं वो कारण गुण पूर्वक ही आते हैं हाँ जी आधा घंटा तो तो हाँ ठीक है ऐसे कर लेते कोई दिक्कत नहीं आगे ऐसे करेंगे आज आज आपने प्रारंभ में अगले अगले दर्शन के बारे में प्रश्न किया आने जाने की बात की उसमें बहुत सारा समय चला गया था दो बजे से नहीं कक्षा तो ढाई बजे से ही होगी हाँ ये कर सकते हैं ढाई से साढ़े तीन तक कर सकते हैं नहीं आप अपना देख रहे हो ना मेरा खुद भी तो अपना देखना पड़ेगा ना मेरे को आ, कक्षा पढ़ा करके दर्शन पढ़ा करके दिनचर्या करके फिर आ, मैं हर समय तो मिलता नहीं लोग उस समय कोई, कोई ना कोई मिलने वाले होते हैं उनको देखूं फिर उसके बाद पाठ की तैयारी करूं फिर यहाँ आऊ मेरे पास समय नहीं है ना नहीं, नहीं।, नहीं कभी किया आ, ऐसा होता है कभी कर लेता हूँ जब प्राय, नहीं आ, प्राय करता नहीं समय नहीं मिलता तो कहां से करूंगा ओंकार ओ